वासुदेवानंद जो शिव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हैं शंकर नहीं बोलते शंकर काशी नहीं बोलते काशी तो वासी वालों को वासुदेवानंद को पटाना हो तो ऐसा कभी नहीं बोलना हम वासी से आए बोलना हम वासी से आए वासी से शिव शंकर भगवान काशी विश्वनाथ की जय वासुदेवानंद राजी हो जाते हैं वासी नहीं बोलना बोलना हम वासी वाले हैं हुँ? अब वासी वाले ध्यान से सुनो काशी विश्वनाथ वाले वासी वाले पठानकोट वाले प्रसन्न रहना उन्नति की श्रेष्ठ कुंजी है और प्रसन्नता में तामसी प्रसन्नता अवांछनीय है राजसी प्रसन्नता चल जाए लेकिन सात्विक प्रसन्नता आए तो समझ लो ईश्वर आ रहे हैं दूर नहीं अपना अंतरात्मा ही ईश्वर आह्लादित आनंदित हो रहे हैं सात्विक प्रसन्नता के लिए सुंदर उपाय है दुख मुक्ति के लिए सुंदर उपाय है सदा सुखी रहने के लिए सुंदर उपाय स्वस्थ रहने के लिए सुंदर उपाय सम्मानित होने के लिए सुंदर उपाय और मरने के पहले अमरता का अमृत पीने के लिए सुंदर उपाय ये सुंदर उपाय भगवान ने गीता में भी अपनी भाषा में कहा इस उपाय को बोलते हैं राज विद्या सभी विद्याओं में राजा विद्या राजगुहम राजविद्या है लेकिन गोपनीय है गोपनीय तो गुंडों के काम भी होते हैं सटोरियों के भी लादिन का भी काम गोपनीय था तो बोले वो गोपनीय ऐसा नहीं है ये पवित्र है बोले पवित्र तो गंगा जी भी होती है तो स्वर्ग तक ले जाएगी बोले नहीं उत्तम है उत्तम तो एक से एक चीज़ें होती है बोले ये धर्ममय है तो यज्ञ आग भी धर्ममय होता है लेकिन उस समय तो कठिनाई सहनी पड़ती और कालांतर में सुख मिलता है ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है और शाश्वत फल देने वाला है इसकी बराबरी इस विद्या की बराबरी कोई नहीं कर सकता राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्ममय तो इस राज्य विद्या को हम कैसे महसूस करें हम कैसे पाएं हम निर्दुख कैसे हों योग समाधि करें ये हमारी बश की बात नहीं है और योग समाधि भी जब शांत समाधि रहे तो शांत समाधि टूटी तो फिर विक्षेप धन मिला तो विषय विकार बढ़े नहीं मिला तो आवश्यकता पूरी नहीं होती परेशान होते हैं तो धन मिलने से भी दुख नहीं मिटते निर्धनता से भी दुख नहीं मिटते सत्ता मिलने से भी दुख नहीं मिल मिटते कल भी यहाँ कोई मुख्यमंत्री आया था कई मुख्यमंत्री कई प्रधानमंत्री इधर आए गए इधर मतलब हरिद्वार में तो कभी कबार कोई आया और जगह पे तो ये सब एक चीजें मिल जाने के बाद भी दुख मिटते नहीं और हम जो चाहते हैं, वो सब होता नहीं जितना थोड़ा बहुत होता है वो जो होता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो टिकता नहीं ये समस्या है तो बोले बस अब राज विद्या के सिवा कोई चारा नहीं है पक्का कर लो विद्याओं में राजा ये पहले राजे महाराजे इस विद्या को आपस में देते थे परम्परागत सब विद्याओं की राजा है भगवान सामने खड़े हो जाए अरे घोड़ा गाड़ी हमारी चलाएं रथ चलाएं फिर भी इस विद्या के बिना अर्जुन का दुख नहीं मिटा जब भगवान ने इस विद्या की प्रशंसा करके अर्जुन को जिज्ञासा जगाई और ये राजविद्या का दान किया तब अर्जुन के दुख मिटे तो ये राजविद्या क्या है कि ईश्वरों सर्व भहूतान हृदय अर्जुन तिष्ट थीश्ट, वो ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में ब्राह्मण सर्व भहूतानी यंत्र रूढ़ानी माया जैसे बाइक वाला बाइक की स्पीड से जाता है साइकिल वाला साइकिल के जहाज़ वाला हेलीकॉप्टर वाला जो जिस यंत्र में बैठा है उसी यंत्र के अनुसार उसकी यात्रा होती है अथवा जो जहां बैठा है दिल्ली वाला है कलकत्ते वाला है कमरे वाला है दुकान वाला है फलानी जाति वाला है जिसका जहां अहम प्रत्यय है वहां अपने को मानते तो भगवान बोलते ईश्वरों सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ट भ्राम्यण सर्वभूतानी यूढ़ी माया सारे भूतपाणी इस माया के यंत्र पर घूमते रहते हैं तो क्या करें कि भगवान बोलते तमेव शरण भारता भारत तत्प्रसादात्म शांति स्थान प्राप्यसी शाश्वत तुम तो मुझ अंतरात्मा परमेश्वर की शरण आ जाओ यंत्र में बैठकर माया के चक्राओं में मत पड़ो मुझ में बैठकर माया के चक्राओं का उपयोग करो। एक तो होता है घोड़े के साथ भागना उसकी पूछ पकड़ के घसीटे जाना और दूसरा होता है रकाब में पैर डाल के घोड़े की लगाम पकड़ के अपने गंतव्य पे जाना तो वासना के कर्मों के मन के मन रूपी घोड़े की पूँछ पकड़ के चले जाएंगे तो माया बेहाल कर देगी लेकिन युक्ति से मन रूपी घोड़े की लगाम पकड़ के सत शास्त्र और सतगुरु ने बताया उधर को युक्ति से मोड़ेंगे पार हो जाएंगे अब युक्ति क्या है वासी वाले सुनना हा? हम भी वासी में आए थे सत्संग करने वासी वाले मेरे को जानते हैं मैं आशाराम बापू बोल रहा हूँ वैसे मेरा नाम आशाराम बापू है लेकिन वासु जैसे ने आसाराम आशाराम बोलना तो मैं कह चलो भाई आसाराम भी अपी अपन है आशाराम भी अपन है गुरुजी ने आशाराम जी नाम रखा था फिर कोई आशाराम बोलो कोई आशाराम बोलो कोई बापू बोलो हम जो हैं सो हैं नाम शरीर के हैं जय शिव देखो खुश हो गए वासु खुश हो गए न वासी वाले वासी में बैठे बैठे वासु को देखो वासी में मत बैठना अभी अभी वासी को वासी बनाना शिवजी को शिवजी बनाना काशी को काशी बनाना तब ये पीले महाराज खुश होंगे समझ रहे हैं वापस हँस रहा है, है। पठानकोट तरुणाबेन और मुंबई में वास्तव में जगह है वासी लेकिन वासु सत्संग कर रहा है ना तो उत्साह नहीं बोलता स बोलता है तो अभी वासी को मैं वासी बोलूँगा वाशी वाले समझ रहे हैं वाशी को वाशी समझ बोलूं तो आप समझ लेना कि वास वासुदेव से बापूजी जी चुटकी ले रहे हैं तो अब क्या करना है कि पक्का इरादा करो कि हमको दुखों से छूटना है चिंताओं से छूटना है शौक से छूटना है वासनाओं से छूटना है बदमाशों से छूटना है बापू कौन से बदमाश वो काम आता है हमें काम ही बनाकर कमर तोड़ प्रोग्राम करा के थका के भाग जाता है बदमाश है कि नहीं है क्रोध आता है तब के चला जाता है लोभ आता है गिड़गिहट करा देता है मोह आता है तो बुद्धि मार के चला जाता है अहंकार आता है तभी बुद्धि को कुंठित करके चला जाता है ये सब आते जाते हैं और मेरा प्रभु रहता है ये लोग फराते हैं उनके साथ हम जुड़ने के पहले प्रभु से जुड़े के प्रभु जी आए क्रोध आया है महाराज अब हम क्रोध कर रहे हैं लेकिन आप संभालना फिर आप क्रोध को देखते हुए क्रोध करो आनंदित रहोगे लोभ मोह अहंकारी जब आए आप ठाकुर जी से मिलो अंतरात्मा देव से काम नहीं था तब भी हम थे और काम आया तब भी हम हैं अब काम हमें पछाड़े कि हम काम राम में बदलें हमारे प्रभु की मौज है हे प्रभु तो हमारी वासना होगी तो फिस लेंगे प्रभु की मौज को महत्व देंगे तो उठ खड़े होंगे ये किसने बताया तेरे से किसने बात की बापू ने छाछ किए पूछो लीना के छा थो ये बित बित्त तो करिए बापू जहाँ ले जाना चाहते ले जाओने एक एक से मेरी बात बापू तक कैसे गई किसने बोला इस चक्कर में पड़ो ही मत आप तो सुधरने का इरादा पक्का कर लो बस जय शिव शंकर सुधरने की सीजन है मनुष्य जन्म मिला और आत्मज्ञान का सत्संग मिला तो समझ लो सुधरने की ये ही सीजन है हुँ? नहीं छा चो कै कै गए थे तो बदमाशन वालियों कम आए बदमाशों का काम छोड़ दे मेरी जॉब में ऐसा प्रॉब्लम हुआ किसने मेरे साहब को कहा किसने अरे गलती है तो सुधार दे नहीं गलती है तो खुल के मैदान में आ जा मेरी रिपोर्ट किसने की ये की अरे उसको धन्यवाद दे रिपोर्ट करने वाले को या तो साइन जी को ऐसी खबर पड़ गई तो भी धन्यवाद दे किसी ने रिपोर्ट की तो रिपोर्ट करने वाले को धन्यवाद दे बदमाशों का रास्ता क्यों पकड़ता है किसने बताया क्या हुआ कैसे हुआ फलाणों थे ठीढ़ों थे। वासुदेवानंद पक्का है वासुदेव को पचास लुफंगियों के घर भेज दूँ वासुदेव ऐसे ही आ जाएगा बहादुर है वासुदेव को कोई लुफंगिया नहीं फंसा सकती रेखा को भी नहीं कोई लुफंगे फंसा सकते नारायण हरि और भी कई हमारे बच्चे हैं कई स्कूल में कॉलेज में ऐसे पढ़ते हैं बच्चे बच्चियां सारा सारस्वते मंत्र लिए हैं उनको कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्कर में नहीं लाते ऐसे कई हैं और लुफंगे होते तो अपने पाप को ढकते रहते और बढ़ाते रहते और ईमानदार होते तो पाप को उखाड़ के फेंक देते और लुफंगे होते तो मेरा रिपोर्ट किसने किया उसके पीछे लगते हैं लुफंगे रिपोर्ट जिसने किया उस बात को मत अहोभाव से भर जा आ, भागने से काम नहीं चलेगा मर जाने से काम नहीं चलेगा लुफंगापन छोड़ने से काम चलेगा विकारों को पोषना लुफंगापन है और विकारों से पार होने के लिए आर्थ भाव से प्रार्थना करना बचने का उपाय ठीक बात है कि नहीं है तो आज से पक्का करो वासी वाले पठानकोट वाले हरिद्वार वाले अहमदाबाद वाले देश विदेश में जहाँ भी सुन रहे आज से पक्का करो कि हम राज विद्या हम पवित्रम उत्तम करने में सुगम ऐसी ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेंगे फिर भले एक बार नहीं दस बार फिसल जाए लेकिन आप फिसलने से बचना चाहते हैं ये अंतरात्मा को पता चलना चाहिए गुरुदेव को पता चलना चाहिए लुफंगे लोग को तो वर्षों तक मनमानी करते रहते और गुरु से छुपाते रहते इसलिए उनको महामंत्र मिल जाता है लुफंगा पढ़ने का जो सच्चा साधक है न फिसले तो गुरु के चरण में आके फुट फुट के रोवे कि मेरे से ये गलती हो गई मैंने कॉलेज में ऐसा कर दिया मेरे से कॉलेज में ऐसा हो गया ऐसा हो गया बापू को किसने बताया क्यों बताया कैसे बताया मेरे को मिलता तेरे को क्यों मिलेगा तेरा पोल है तो तेरे को सुधारने वाले कोई बोलेगा ना? प्रोफेसर तुरे को नहीं सुधार सकता प्रिंसिपल तुझे नहीं सुधारेगा लेकिन तू तो बापू के कंट्रोल में है तो बापू को बताया उसने तो कृपा की उसने लुफंगों को परेशानी हो जाती है जो भी लुफंगों को सुधारना चाहता है लुफंगे उन्हीं पे नाराज हो जाते हैं मुझे कड़क शब्द बोलने पड़ते जो आपकी गलती बताता है उसके हजार हजार शुक्र मानो गलती बताने वाले को आप हरामी मानेंगे तो आप जैसे लुफंगे कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं कोई फिर उठाने वाला नहीं मिलेगा तुम मन को बोलो कि तुम इन बदमाशों के हाथ में रहोगे तो लुफंगे बन जाओगे काम क्रोध लोभ मोह अहकार ये लोफर हैं। इनको पोछते रहोगे तो लुफंगे बन जाओगे और इनसे बचते रहोगे तो इनका उपयोग करोगे काम का क्रोध का लोभ का मोह का खबरदार, क्या करता ऐसा डांट डांटी मेरे गुरुजी ने कि क्रोध भी ऐसा क्रोध नहीं कर सकता मेरे गुरुजी ने ऐसा क्रोध करके दिखाया फिर भी अंदर से महा उदार महा और उनकी डांट उनका क्रोध उसको तो मैं अभी भी प्रणाम करता हूँ कि वाह क्या घड़ियाँ थी मैंने कई बार सत्संग में कहा कि मेरे गुरुजी ने ऐसा डांटा अभी तक याद है और तुमको मैं नकल करके दिखाता भी हूँ कई बार सुना है ना तुम सारे के सारे हिल जाते हो तो क्रोध तो महापुरुष में भी दिखता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब उनमें दिखता है लेकिन वे घोड़े की पूछ पकड़ के नहीं चलते लगाम है उनके हाथ में और जो पूछ पकड़ते वे लुफंगे हो जाते अपने मन चाह करो तो पाप को ढकते रहो हमारा पाप कोई उजागर करे तो हमारा दुश्मन वो लुफंग का काम तो मेरी बेवकूफी यह थी कि हम सत्संग सुनते सुनते आंख बंद कर देते थे बड़ा अच्छा लगता था समाधि क्या करता है गुरु जी ने ऐसा डांटा उनकी कृपा का मैं बखान नहीं कर सकता हूं तब से वो मेरी गंदी आदत चली गई नहीं तो मैं बड़ा भावना वाला था न सत्संग की ऊंची बात ऐसी आती तो मैं बस भाव समाधि में चला जाता अब भाव समाधि तो भावना पर्यंत है भावना तो बदलती है उससे तो योग समाधि लंबी चलती है लेकिन मेरे को तो गुरुदेव ने ना भाव समाधि में रुकने दिया न योग समाधि में जाने दिया मेरे को तो अविकम्प योग में लाके खड़ा कर दिया ये उनकी कितनी कृपा है यह डांट के पीछे कितनी कृपा है तो सतगुरु जब डांटते हैं तो लुफंगे भागने की करते और सत्य शिष्य भाव से भर जाते सतगुरु जब डांटे तो लुफंगा भागेगा और सत्य शिष्य भाव से भर जाएगा अब अपने हाथ छाती पर हाथ रख के देखो आप सत के रास्ते जा रहे हैं कि लुफंगों के रास्ते जा रहे हैं जय राम जी बोलना पड़ेगा अगर गुरु डांटते हैं तो हमारी भलाई के सिवाय क्यों डांटेंगे कोई दुश्मन है कोई पागल कुत्ता काटाएगा गुरुजी को तो ये फंगे समझ ले हुए गुरु की डांट से अगर भागे तो एकदम तबाही समझो और गुरु की डांट से सुधरने का सोचा एक संचालक था आज के ये चार छः संचालक उनकी बराबरी नहीं कर सकते शंकर भाई उसका नाम था ऐसा तेज तरार था इतना मानो बस मेरी छाया था जैसे राम जी के हनुमान थे ऐसा वो मेरा हनुमान जैसी सेवा करता था लेकिन उससे कोई गलती हुई तो मैंने पूछा तो बापू को किसने बताई फिर उसको संकेत हो गया तो बोले ये तो ऐसे ही मेरे विरोधी हैं ऐसे बोलते हैं मैं क्या जो है तू बता दे तो मैं जरा माफ़ ही कर दूँगा रास्ता बोले ऐसा है ही नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं फिर मैं मेरे को मेहनत करनी पड़ी मैं गहरे में गया फिर दूसरे दिन बोला कुछ हो तो तो नहीं तो दो तीन दिन हमने लगाए उसको सुधारने के लिए तो माना नहीं तो फिर मैंने क्या ऐसा नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है प्रूफ दे दिया उसको मैंने एकदम उसको ना बोलने का मौका ही नहीं मिले ऐसे प्रूफ दे दिया बोल ऐसा है कि नहीं है बोल है हाँ या ना बोल अब मैं आपको बोलूँ तुम मेरा रसगुल्ला चुरा के खा गए बोलो खाया कि नहीं खाया खाया कि नहीं खाया अगर आपने नहीं खाया तो बोलोगे बापू जी नहीं खाया है अगर खाया है तो उसे नीचे करके बैठे रहना पड़ेगा सीधी बात है आरोप आता है तो सच्चाई वाला तो बोलेगा और भी कई उपाय है कई लुफंगे भी जोर मारते हैं सच्चाई का लेकिन वो सच्चाई नहीं होती तो फिर उसने थोड़ा जोर भी मारा तो फिर मैंने देखा तेरे की जा तो तो गया तो गया आश्रम में मन लगा नहीं आश्रम से जा तो नहीं बोला था ऐसे में कि अब जा इधर से फिर सेवा में मन नहीं लगा थोड़े दिन के बाद बहना करके घर चला गया फिर एक्सीडेंट हुआ अभी पागलों के घूम रहा है शंकर भाई नाम है उसका दूसरा इधर हरिद्वार के आश्रम में था मुजफ्फरनगर का मैं क्या भाई देखो धर्म की जगह पर ईमानदारी से रहना चाहिए प्रजा के साथ कतई भी धोखा ना हो ऐसा ऐसा बोले नहीं हम क्यों ऐसा करेंगे ऐसा वैसा सफाई मैं क्या है सफाई मत मार अरे बोले हमारे इतने दुखाना ये हो मैं क्या अब देख अब दुनिया जानती है कि अब वो कहाँ है संदीप मुजफ्फरनगर वाला जो जानते हाथ ऊपर करो अब बोलता बापू से माफ़ी लाके दो अब माफ़ी क्या करना मैंने तो कुछ कहा भी नहीं किया भी नहीं अपने कर्मों से जो भी होता है होता है फिर यहाँ से चला गया और गाड़ी चलाई ज़ोर से जाके और पांच आदमियों के साथ एक्सीडेंट में चला गया अभी प्रेत होके घूम रहा उनके भाइयों को बोलता बापू से माफ़ी ले कर दे हमें क्या <गया? laughs> मैं अब मैं प्रयत्न में, में क्या पूछूं उससे अब क्या चाहता है <laughs> एक बार तीर निकल गया तो फिर रिवॉल्वर का घोड़ा दब गया था दब गया ऋषि मुनियों के चित्त से उफ निकल जाता तो प्रकृति की व्यवस्था है इसमें कोई क्या करेगा नारायण तो राज विद्या राज गुम के तरफ चले आओ ये बहुत फालतू बातें आ गई बीच में लुफंगों को सुधारने के लिए बीच में फालतू बातें चाहिए तो ये पक्का कर लो कि हमें इसी जन्म में अपना उद्धारक बनना है हमारी किसी ने हमारे हितेशी को गलती बताई वो बताए उससे पहले हम ही जाके बताए कि बा, बापू जी ऐसा ऐसा है इतना ही नहीं है ये भी गलती है मेरे पास ये भी गलती है अब लेकिन मैं आपका हूँ मेरे को आप सुधारूँ ऐसा बोलना शिष्य का काम है और लुफंगे गलियारे इधर उधर करते हुए और नीचे गिरते जाते तो लुफंगा भी मन बनता है साधक भी मन बनता है समझ गए तो अपने मन को साधक बनाओ लुफंगा मत बनाओ साधक बनाओगे तो आप उपाय सरल हो गया सुगम कि हम अपनी गलती अपने पाप को छुपाएंगे नहीं पाप को पोषेंगे नहीं अपने रक्षक हितेशी के आगे अपनी गलती निकालने के लिए प्रार्थना करेंगे गलती निकले भले दस बार फिसलने के बाद निकले पचास बार फिसलने के बाद निकले लेकिन आप निकालना चाहेंगे गलती तो निकलेगी आप उन्नत होना चाहेंगे तो हो जाएगी अब ये बहन सी ए है तीस लाख का पैकेज मिलता था लग गई है उसके पति बोलते मेरे से बात नहीं करो तुम अपना काम पूरा करके फिर आओ तो इसका काफ़ी काम पूरा भी हो गया कई अनुभूतियां हुई आध्यात्मिक, खड़ी हो जा क्या नाम है अभी, तीस क्या? अभी तो पचास लाख भी देगा वही कंपनी ये कर जाए इसकी मौज है क्या नाम है दे दे इसको हेतल हेतल दवे ब्राह्मणी है हाँ, हाँ। मेरा नाम हेतल दबे है, है मेरा नाम हेतल दवे है मेरा मिस्टर कहाँ कहाँ क्या काम करते हैं मैं मेरे पति एम हैं और वो मार्केट रिसर्च में मैनेजर है मार्केट इंटेलिजेंस में और तुम कहाँ थी क्या करती थी मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और मैं रिस्क असमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम करती थी जिसके लिए मुझे काफ़ी देशों में जाना पड़ता था और बहुत अच्छा रिपोर्ट था ये अभी जॉब छोड़ दिया कंपनी ने कहा जब भी चाहिए तो माना मैं बोला अभी तुम जाओ तो बोलना तीस तीस लाख से नहीं चलेगा पचास लाख देते तो आते नहीं तो दूसरी जगह जाओ साधना करके जा रहे हैं पहले से पावरफुल होके को तीस लाख में दे आप मुझे भेजी क्यों रहे बापू जी मुझे <laughs> भेजी क्यों रहे तीस लाख पचास लाख की ए सी ठे सी देख लो नहीं जाओ तो नहीं जाओ लेकिन मैं रोकता नहीं किसी को अपना काम बना लूँ ईश्वर प्राप्ति की यात्रा पूरी करके जाना है तो पूरी करके जाओ बाकी अभी मिला है वो काफ़ी मिला है दो चार महीने में जो मिला है काफ़ी मिला है अब तो पूरी करने के बाद ही जाऊंगी वापस तो तुम्हारी मर्जी है ओम हरिओम ओम तो आप ठान लो ईश्वर को पाना है साधना पूरी करनी है अपने दोषों को पूछना लुभा